da वर्णसा रामी मंगलाना चर्ता वंदे वाणी विनायक वंदे विदेहतनया पदपुंडीकशौरसौरभसमृत योगी चित्त हृतापमशम मुनिहंस सव्यम सन्मानीपीत पराग ज दूरवाद्युति तरुण्यने हे मांबरंबर विभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटिकम किशोर यत्र यत्र किशोरमूर्ति मनोरथभुवाज जानकश यघुनाथकीर्तन त्र तस्कांजलि बास्पवापूर्णलोचन मरुति नमत राक्षक गंगातरंगरमणीयटाकलाप गौरीर विभूषितम भागम नारायण प्रियमदापहार वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम श्री चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णों रघुवर विमल यश जोदायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए उन गावों वो के हनुमत हो, हो सहाय ले सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम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 सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीता राम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव अनंत श्री समलंकृत परम श्रद्धास्पद पूज्य चरण श्रद्धेय श्रीमद्स्वामी सत्य रूपानंद जी महाराज भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धेय संतजन वंदनीय विद्वजन भगवच्चरण कमला अनुरागी बंधो श्रद्धा मई माता भगवान श्री रामकृष्ण देव की अहेतु की अनुकंपा से गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम लोग भगवान श्री राघवेंद्र की मंगलमयी कथा का, का गायन श्रवन लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की अकारण करुणा से प्रस्तावित प्रसंग भगवत भक्ति भूषण श्री भरत जी की चारू चरितवली के माध्यम से श्री आराम कथा सत्संग का अलभ्य लाभ हम लोग प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ हो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम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 शर अजीर बिहानी द्रव सो श्री राम जय राम जय जे जय राम श्री राम <coughs> श्री राम जय <coughs> <coughs> जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय राम राम राम राम श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री राम कृष्ण भगवान की श्री तुलसीदास जी महाराज कीत भरत तुम सब विधि साधु तात भरत तू विधे साधु रामचरण अनुराग के लिए यह महिमा मई पंक्ति प्रसन्न होकर प्रस्तुत की है प्रयाग राज ने तीर्थराज प्रयाग ने श्री भरत जी के लिए कहा कि हे श्री भरत जी आप सब प्रकार से साधु हैं श्री राघवेंद्र के चरणों में आपका अगाध अनुराग है और आप सब तरह से साधु हैं इस पर हम लोग विचार करें यह कह देना क्या काफी नहीं था कि श्री भरत आप साधु हैं पर यहां यह नहीं कहा गया तात भरत तुम सब विधि साधु भरत जी आप सब तरह से साधु हैं साधु होना एक बात है और सब तरह से साधु होना यह बिल्कुल भिन्न बात है मानो तीर्थराज प्रयाग कहते हैं कि एक एक तरह से तो साधु मिल जाएंगे एक एक तरह के एक एक तरह के साधु तो मिल जाएंगे पर भरत तुम एक तरह के साधु नहीं हो तुम तो सब तरह से साधु हो सब तरह से साधु होने का प्रमाण श्री भरत जी को दिया प्रयागराज ने क्यों क्योंकि यहां भिन्न भिन्न धाराएं मिली हैं गंगा जी यमुना जी और सरस्वती जी तो गंगा जी की जो धारा है वह राम भक्ति जहां सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा दिन से मलिमल हरणी करम कथानवि नंदिनी बरनी राम भतेजा सुरसरी धारा सरसई ब्राह्म विचार प्रचार भगवान श्री राघवेंद्र की भक्ति ही गंगा जी है ब्रह्म विचार की धारा ही सरस्वती जी हैं और धर्म की धारा जी यमुना जी है कर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं यमुना जी भक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं मानो गंगा जी ज्ञान का प्रतिनिधित्व कर रही हैं सरस्वती जी और ये तीनों मिल गए गंगा यमुना और सरस्वती जी तो गंगा जी ने कहा कि भरत जी आप भक्ति की दृष्टि से साधु हैं राम भक्ति जहां सुर सरिधाना गंगा जी ने कहा कि भक्ति की दृष्टि से साधु हैं तो सरस्वती जी बोली कि केवल भक्ति की दृष्टि से ही नहीं आप ज्ञान की दृष्टि से भी साधु हैं तो यमुना जी बोली केवल भक्ति और ज्ञान की दृष्टि से नहीं आप सत्कर्म धर्म की दृष्टि से भी साधु हैं तो तीर्थराज प्रयाग बोले कि अलग अलग क्यों कहते हो कि भक्ति की दृष्टि से साधु हैं भरत या ज्ञान की दृष्टि से साधु हैं भरत या धर्म सत्कर्म की दृष्टि से साधु हैं भरत सीधे ही कह दो क्या तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग यगा भरत जी आप सब तरह से साधु हैं भरत जी भक्ति की दृष्टि से साधु हैं भरत जी ज्ञान की दृष्टि से साधु हैं और भरत जी धर्म की दृष्टि से साधु हैं प्राय आप देखेंगे जो ज्ञान प्रधान होते हैं ऐसे अनुभवी उच्च कोटि के संत पर जीवन ज्ञान प्रधान है आत्मन वात्मना आत्मना तुष्ट उनके जीवन में आपको आनंद तो मिलेगा आनंद की दिव्य अनुभूति मिलेगी पर अनुराग नहीं मिलता और जो अनुरागी महात्मा है उनके जीवन में सरसता तो मिलेगी बहुत सरसता मिलेगी बहुत भक्ति का भाव मिलेगा लेकिन वह आनंद की स्थिति वह स्वरूपानंद की स्थिति वहां नहीं दिखाई देती <laughs> और एक बात है और जो क्रिया प्रधान होते हैं विधि प्रधान वो उनमें न तो भक्ति की प्रधानता दिखाई देती न विचार की विधि प्रधान लोग तो नियम में ही विश्वास करते हैं ना विचार में और ना भाव में इसलिए आप देख देखा होगा जो नियम वाले होते हैं कई लोग उनसे कहते रहे भैया वो तो बड़े कड़े नियम वाले हैं वहां भक्ति नहीं वहां उस तरह का और भक्ति भक्त लोग जहां होते हैं वहां क्या कहते हैं लोग अजहा प्रेम तहा नियम नहीं वहां ये थोड़ी गुंजाइश है कि नियम की कोई जरूरत नहीं प्रेम ही काफी है और ज्ञानी ज्ञानी कहता है कि जो कुछ हो बस उसको देखना है और करना क्या है इसीलिए संत कबीर जी ने कहा योगी भोगी भक्त बावरे और ज्ञानी बड़े निखट्टू और कर्मकांडी ऐसे डोले जो भाड़े का टट्टू पर बड़ी अनोखी बात कही कि सच्चे अर्थ में योगी ही भोगी है उस परम सुख का भोग तो कोई योगी ही कर सकता है जिस सुख तक संसारी का मन नहीं पहुंचता उस परम सुख का परमात्मा का स्वाद तो कोई योगी ही ले सकता है और वह आनंद प्राप्त तो है पर चित्त की चंचलता के कारण उसकी अनुभूति मन को नहीं हो पा रही है इसलिए योगस चित्त निरोध जो चित्त की वृत्ति को निरुद्ध करके अपने आप में उस आनंद की अनुभूति पाए वो योगी तो योगी भोगी भक्त बावरे कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त सचमुच पागल होता है और सही बात है पागल हुए बिना कोई भक्त हो भी नहीं सकता इसलिए अक्सर लोग भक्तों को पागल समझते हैं कैसे जैसे हमें चित्र दिखाई देता है भक्त को भगवान दिखते हैं हमें मूर्ति दिखती है भक्त को भगवान दिखते हैं लेकिन एक बात है हम लोग समझते हैं कि हम समझदार हैं पर सही अर्थ में जिन्हें हम बेहोश समझते हैं पागल समझते हैं वही होश में हैं कैसे देखो चित्र भगवान में मूर्ति देखना भगवान में मूर्ति देखना भगवान में चित्र देखना यह समझदारी है कि यह समझदारी है कि चित्र और मूर्ति में भगवान को देखना तो जिन्हें हम बेहोश समझते हैं वही होश में है बेहोश तो हम है लेकिन दुनिया उन्हें पागल समझती है तभी तो एक संत ने कहा इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्षे हैं इन्हें पागल ही रहने दो कि ये पागल ही अच्छे हैं तो योगी भोगी भक्त तो बावरे ज्ञानी बड़े निकट्टू उनका कुछ करने धरने से मतलब ही नहीं क्यों कुछ करने ही नहीं है <laughs> वे तो कहते हैं हम ना हम करता क्योंकि अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मान्य इसलिए वे अपने मस्ती में आनंद में अच्छा और कर्मकांडी ये नियम वाले ये कैसे बोले कर्मकांडी ऐसे डोले जो भाड़े का टट्टू भाड़े का टट्टू पुराने जमाने का उदाहरण है किराया तय हुआ टट्टू ने सेवा शुरू कर दी <laughs> किराया तय हो जाए कि इतना करने से ये मिलेगा बस शुरू कर्मकांड के साथ यही होता है ये करोगे तो यह फल मिलेगा ये करोगे तो ये फल तय हुआ और विधि शुरू इसलिए भाई देखा जाए तो यह सब बड़े भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं इसलिए भक्त और ज्ञानी हो कठिन बात है ज्ञानी होकर कोई भक्त हो कठिन बात अकर्मकांडी होने के बाद नियम प्रधान होने के बाद भी कोई सरस हृदय भक्त हो और विचारवान ज्ञानी हो यह बहुत कठिन है असल में कोई तन प्रधान जीवन जीते हैं कोई मन प्रधान जीवन जीते हैं कोई बुद्धि प्रधान जीवन जीते हैं जो विचार प्रधान है बुद्धि प्रधान है वे ज्ञानी होते हैं और जो मन प्रधान है वे भक्त होते हैं और जो तन प्रधान है वे कर्म होते हैं नियम वाले हैं पर इन तीनों में कोई एक ही प्रधान होगा या तो विचार प्रधान होगा या भाव प्रधान होगा या कर्म प्रधान होगा यह बात अलग है कि तीनों ही अगर भगवान से जुड़ जाए तो योग हो जाते हैं इसलिए हमारे यहां ज्ञान योग है भक्ति योग है कर्म योग है कर्म भी योग बन जाता है अगर भगवान के लिए समर्पित हो अरे जाने दो कर्म की बात हमारे यहां तो भगवान के चरणों से अगर जुड़ जाए जीव तो विषाद भी योग बन जाता है गीता का पहला अध्याय तो विषाद योग ही है पर जो कर्म प्रधान जीवन जिएगा वो भक्ति प्रधान नहीं होगा और जो भक्ति प्रधान होगा वो कर्म प्रधान नहीं होगा और जो ज्ञान प्रधान होगा वो दोनों ही नहीं होगा यह बात मैंने जो कही इसका अनुभव भी आप लोग करते होंगे महापुरुषों के दर्शन किए होंगे और बड़े बड़े महापुरुष भी इसमें किसी एक को साध्य मानते हैं बाकी को उसका साधन इसलिए ज्ञानियों से अगर कोई पूछे कि भाई भक्ति क्या है तो वे तुरंत कहेंगे कि लक्ष्य तो ज्ञान ही है भक्ति तो उसको पाने का साधन है अंतकरण को विमल कर देती है उसके बाद ही ज्ञान प्राप्ति होती है इसलिए भक्ति साधन है पर भक्तों से कोई पूछे कि ज्ञान तो कहेंगे भक्ति तो रस है ज्ञान अगर जीवन का फल है तो भक्ति तो रस है और इसीलिए तुलसीदास कहते हैं विमल ज्ञान जल जब जो नहाई तब रहे राम भगती उरछाई और एक जगह कहा संयम नियम फूल फल हरि हरिपद रति रस वेद बफाना ज्ञान का फल भक्ति है ज्ञानियों से पूछो वो कहते नहीं भक्ति का फल ज्ञान है और नियम वालों से पूछो तो कहते हैं कि दोनों बिना नियम के नहीं मिलेंगे इसलिए विधि पूर्वक पालन करो जब का तबका पाठ का पूजा का, का अलग अलग पर सबसे बड़ा आश्चर्य है कि भरत जी जितने बड़े ज्ञानी उतने ही बड़े भक्त और उतने ही बड़े धर्म का पालन करने वाले कर्तव्य परायण इसलिए मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि श्री भरत जी जैसा महान व्यक्तित्व तो किसी दूसरे का नहीं है तात भरत तुम सब विधि साधु अब देखो दो हैं अटपटी बात लेकिन दोनों में भरत वो उस ऊंचाई तक पहुंचे हुए भक्त कभी भी अपने को ब्रह्म नहीं कह सकता। उसके साथ सबसे बड़ी कठिनाई यही है इसलिए भक्त जब बोलेगा तब क्या बोलेगा सूरदास जी के शब्द हैं कौन कुटिल खल का मौसम कौन कुटिल खल यही तन दियो बिसरायो तारो नमक अब बोलो ये सूर्यदास जी कह रहे हैं कि मेरे जैसा कुटिल खल कामी और कौन होगा तो यह भक्त का भाव है यह भक्ति की भावा भावाभिव्यक्ति है उसे हमेशा ऐसा ही लगता है इसका यह मतलब नहीं कि सूरदास जी ऐसे ही थे नहीं कोई इस पद का अर्थ लिखने लगे कि बहुत पुराने समय में एक महात्मा सूरदास हुए हैं उन जैसा कुटिल खलकामी कोई दूसरा नहीं था क्योंकि उन्होंने स्वयं लिखा है मौसम कौन कुटिल खलकाम प्रमाण है कई लोग ऐसे ही प्रमाण खोज लेते हैं जिसमें दूसरे दोषी सचमुच दिखने लगे भक्त की भावा अभिव्यक्ति है इसलिए उसका अर्थ समझना चाहिए कि भक्त बोल रहा मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं एक जगह रामचरितमानस का पाठ हो रहा था तो पाठ में प्रायः पद लगाए जाते हैं ऐसी परंपरा है संतों की भक्तों की जैसे वो कहेंगे भगवान के चरणों का वर्णन है तो कहेंगे दिखी हूं जाई चरण जल जाता भजमन राम चरण सुखदाई तो संगति बैठती है या उमा राम स्वभाव जही जाना ऐसो को उदार जगमाही तो पद ऐसे बोलें जिनकी पंक्ति से संगति बैठती हो उमा राम स्वभाव जही जाना ऐसो को उदार जगमाही पद राजी वरण नहीं जाही भजमन रामचरण सुखदाई ऐसे तो लोग उस पाठ में रस वृद्धि के लिए ऐसे पदियों का प्रयोग करते हैं पर एक आदमी ने सोचा पद ही तो लगाना कोई भी लगा दो अब देखो क्या विडंबना हुई उसने पंक्ति कौन सी पढ़ी और पद कौन सा लगाया वह बोला कृपा सिंधु कृपा सिंधु बोले मुस्काई मौसम कौन कुटिल खल कामी ये भगवान अरे भैया <laughs> कोई भी पद्य लगा देने से बात नहीं बनती विचार भी करना चाहिए तो भक्त जब बोलेगा तब यही कहेगा चाहे सूरदास जी प्रभु सब पति तन को टीक तुलसीदास जी कहेंगे माधवजू मोसम मंदन को हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी ये भक्त की अनुभूति है और उस अनुभूति की अभिव्यक्ति है राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो भक्त जब बोलेगा उसकी जो अभिव्यक्ति होगी वही यही होगी गोस्वामी बिंदु महाराज का बड़ा प्रसिद्ध भजन है भक्त बनता हूं मगर अधमो कहू सिरताज भी देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी कौन मुझसे बढ़के पापी होगा इस संसार में सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी लेकिन फिर मैं वही निवेदन करूंगा यह भक्त की भावा भावावियती उसे लगता ही है कि मेरे जैसा अधम नहीं मेरे जैसा क्योंकि उसका अहम इतना विगलित हो गया होता है अभिमान इतना विगलित हो गया कि उसे बार बार लगता है मेरे जैसा अधम नहीं मेरे जैसा कोई पापी नहीं यह उसकी अनुभूति है